हम सब लोग मानव जीवन के तथ्यों पर विचार कर रहे हैं इसलिए इसलिए कि हम सब लोग मानव हैं और इस बात से सजग हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान इसी जीवन में होना चाहिए इसी वर्तमान में होना चाहिए इस दृष्टि से हम सब लोग जीवन पर विचार कर रहे हैं विषय यह है की हम सब सुनते हैं अनुभवी जनों ने अनुभव किया है ऋषियों मनीषियों ने इस सत्य को ग्रंथों में लिख कर रखा है और हम सब लोग अपने भीतर से आवश्यकता भी अनुभव करते रहते हैं किस बात की कि जन्म मरण की बाध्यता मिट जाए तो अच्छा है हम जन्म लेने के लिए भी बाध्य होते हैं और मरने के लिए भी बाध्य होते हैं किसी किसी समय कोई कोई व्यक्ति जीना चाहता है और उसे मरना पड़ता है और किसी किसी समय शरीर इतना दुख देने वाला हो जाता है रोग से बेबसी में कि आदमी मरना चाहता है और जीना पड़ता है तो इसको मैं बेबशी करती हूँ तो जीना चाहे और जी न सके मरना चाहे और मर न सके तो ऐसी दशा किसी भाई बहन को तो पसंद है क्या पसंद तो, तो नहीं है तो हम सभी सचेत होने के कारण अपनी इन दशाओं से परिचित रहते हैं और हर भाई बहन के भीतर यह प्रश्न उठता रहता है कि किसी प्रकार से यह बेवशी अपनी खत्म हो जाए तो अच्छा है तो जन्म मरण की बाध्यता खत्म हो जानी चाहिए अर्थात बेबसी और पराधीनता मिट जानी चाहिए ऐसा मैंने संतवाणी में सुना है और अपने द्वारा विचार करके देखा है तो इस बात का पता चलता है कि मृत्यु जो होती है उसमें केवल शरीर का नाश होता है सूक्ष्म शरीर भी साथ में रह जाता है कारण शरीर ही साथ में रह जाता है और आप जिस धातु से बने हुए हैं उसका नाश मृत्यु नहीं कर सकती शरीर बना है बनने बिगड़ने वाले धातुओं से अर्थात भौतिक तत्वों से शरीरों की रचना होती है इसलिए इनमें निर्माण और विनाश का क्रम चलता है आप बने हैं अलौकिक तत्वों से इसलिए आपका नाश नहीं हुआ है कभी नहीं होगा हम भी से कभी किसी ने पूछा कि महाराज आपकी उम्र क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज सृष्टि उठ जायी ये मेरी उम्र है सबसे पहले पहल जब सृष्टि बनी होगी तब से मैं बना हूँ और भैया वर्षों की तो मुझे मालूम नहीं है तुम गिन लेना कि कितने दिन की पुरानी सृष्टि हुई तुम उम्र का हिसाब लगा लेना हो गया ये हमारी उम्र है आज सृष्टि उपजाई करते तो ऐसे ही आप विचार करके देखेंगे आपको भी ऐसा लगेगा कि नए पन की रचना जो है जिसको हम लोग मैं पल संबोधित करते हैं उसकी रचना किसी भौतिक तत्व से नहीं हुई है इसलिए उसमें आदि अंत का प्रश्न नहीं है भौतिक तत्वों से जिन शरीरों की रचना होती है उनके लिए जन्म और मरण की सीमा है तो वे एक प्राकृतिक विधान से बनाए जाते हैं अनु परमाणुओं के गठन से बन जाता है और काल व्यवधान से अनु परमाणुओं का गठन बिखर जाता है तो हम लोग उसको मृत्यु कहते हैं तो वस्तुता है हमारी आपकी मृत्यु नहीं होगी एक बात तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने लिए बहुत ही बल देने वाली है और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाली है यदि आपको अपने स्वरूप आरोप विचार करने का अवसर मिले और इसको आप पसंद करें और इन तथ्यों पर विचार करके अपने अपनी ही विवेक के प्रकाश में इस शक्त को स्वीकार करें तो बड़ा ही उपकार हो जाएगा अपना मृत्यु के भय से हम मुक्त हो सकते हैं महाराज जी की प्रणाली में उसको जीवन कहते हैं योगी लोग उसको परम तत्व कहते हैं ज्ञानी लोग उसे निज स्वरूप कहते हैं भक्तजन उसको निज प्रभु कहते हैं उसमें दुख का देश नहीं है तो आज प्राकड़ की इस बैठक में हम लोग इस विषय पर विचार करें कि नाश तो मेरा नहीं होगा कभी नहीं होगा क्योंकि मय की रचना अविनाशी तत्व से हुई है इसलिए इसका नाश नहीं होगा और शरीरों की रचना भौतिक तत्वों से हुई है इसलिए उसका नाश अवश्य होगा तो शरीरों का नाश अवश्य होगा यह जानकारी हम लोगों को सचेत करने वाली होनी चाहिए सचेत करने वाली होनी चाहिए इस बात की जानकारी कि शरीरों का नाश अवश्य होगा होता ही है नाशवान उसका स्वरूप ही है हमने अपनी आंखों से अनेक शरीरों का नाश होते हुए देखा है कि देखा है देखा है और इस एक ही शरीर में कितने परिवर्तन होते जा रहे हैं नाश के कितने लक्षण हमने देखे हैं, एक एक संत की वाणी में मैंने ऐसा सुना की कह रहे थे कि भाई वहां से चिट्ठियां तो आती है तुम पढ़ते नहीं हो तो क्या किया जाए अच्छे अच्छे दांत खाने का बहुत सुख ले रहे थे तो उन्होंने तुमसे विदाई ले ली बिना सूचना दिए बिना अपॉइंटमेंट किए बिना तिथि निश्चित किए तो एक दांत टूट करके गिर गया तो एक पत्र तो आ गया कि नाश हो गया तो चिट्ठी पढ़ते नहीं हो तो क्या किया जाए वहाँ से समाचार तो आता ही रहता है की नाश हो रहा है प्रतिदिन हो रहा है सांस के साथ प्राण शक्ति का साथ हो रहा है तो अपनी जो यह जानकारी है हमारी इस जानकारी का प्रभाव अपने पर होना चाहिए क्या प्रभाव होना चाहिए कि जिस शरीर का स्वरूप ही निर्माण और विनाश है उस शरीर का सहारा लेकर हम लोगों को नहीं जीना चाहिए वह जीवन ही क्या जो मरणशील शरीर के सहारे हो जाए उसको जीवन कहेंगे जो नाशवान शरीर के आश्रित हो जाएगा, वो जीवन कहलाएगा नहीं कहलाएगा इसलिए यह हमारा अपना जाना हुआ तथ्य है तो इसका प्रभाव अपने पर होना चाहिए प्रभाव इसका क्या है तो प्रभाव इसका यह है कि स्वयं अपने लिए अपने अपने अस्तित्व के लिए, अपने के बोध के लिए, लिए, स्वरूप बोध शरीरों का सहारा ठीक है? एक लाभ ये तो तत्काल हो गया ग्रंथ में से पढ़िए और संतों की बाणी में सुनिए और अनुभवी संतों के जीवन के संपर्क में अपने को रखिए तो इन सारी बातों से यह बल आपको मिलेगा कि भाई जो जो स्वयं नाशवान है उसका सहारा हमको नहीं लेना चाहिए तो सहारा नहीं लेंगे शरीर को जीवन नहीं मानेंगे शरीर को अपना नहीं मानेंगे शरीर को अपने लिए नहीं मानेंगे तो इतने ही इतनी ही शक्ति की स्वीकृति में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा मृत्यु का भय क्यों है अपने अनुभव के आधार पर स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को बताया कि भाई मृत्यु भय देने वाला तथ्य नहीं है मृत्यु स्वयं दुख देने वाला तथ्य नहीं है दुख क्यों होता है भय क्यों होता है तो दुख और भय तो मुझे इसलिए होता है कि, कि हम शरीर को रखना पसंद करते हैं उस पर अपने को आश्रित रखते हैं, इसलिए उसके नाश का भय होता है अन्यथा जिन्होंने प्राप्त शरीर का सदुपयोग कर लिया और स्वयं उसके आश्रय को छोड़कर निज स्वरूप में स्थित हो गए अथवा निज प्यारे प्रभु के प्रेम में मस्त हो गए उनको तो पता भी नहीं चलता है कि कब शरीर है और कब नहीं है तो मृत्यु का भय भय प्राकृतिक बात नहीं है। मृत्यु का हमारी भूल का परिणाम है तो जो अपनी भूल का परिणाम है उसको हम लोग मिटा सकते हैं कि नहीं एक मिटा सकते हैं। एक जगह सत्संग में बहुत सी महिलाएं मुझको मिली तो वो लोग बड़ा बढ़िया भजन गा रही थी अमर आत्मा सच्ची आनंद में हूँ तो मैंने सोचा कि बात तो बिल्कुल सही है और बहुत बढ़िया है लेकिन जो बैठ करके गा रहा है कि अमर आत्मा सच्चित आनंद हूँ उसको ये भी देखना चाहिए कि उसके भीतर मृत्यु का भय है की नहीं और अगर वह मरने से डरता है तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे बनेंगी कि अमर आत्मा सच्ची आनंद में हूँ ये बात भी सही है और इस बात को कहने वाला यदि के भय से भयभीत है तो सचिदानंद कहने का कोई अर्थ नहीं निकला जी तो आज हम सभी सत्संगियों के सामने सभी भाई बहनों के सामने एक बड़ा जोरदार प्रश्न है वो क्या है कि कि शरीर नाशवान है और मैं अविनाशी तत्व से बना हुआ है इसलिए उसका नाश नहीं होगा इस शक्ति को हम सब लोग अपने द्वारा अपने में अनुभव करके मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं और अविनाशी तत्व से मिल करके सबा सभा के लिए अमरत्व के आनंद का अनुभव करें यही प्रश्न है और सच पूछिए तो मानव जीवन का यही प्रोग्राम भी है और दूसरे सारे कार्यक्रम हम लोगों ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई बहुत सा प्रोग्राम बनाया और बहुतों को पूरा किया और बहुत से अभी बाकी भी हैं अगर यही क्रम चलाएंगे तो मरने की घड़ी तक नए नए प्रोग्राम बनते भी रहेंगे और वे बाकी रह जाएंगे तो शरीरों के नाश के बाद फिर से शरीर धारण करने के लिए बाध्य भी होना पड़ेगा तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि मानव जीवन में वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम यह है कि जो नाशवान है उसके नाश के भय से हम लोग मुक्त तो हो जाएं और जो अविनाशी है उस तत्व से अभिन्न होकर आनंदमय हो जाएं यह कार्यक्रम यह प्रोग्राम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है एसेंशियल है और इसी वर्तमान में पूरा करने का है और, और इस जीवन की सार्थकता इसी प्रोग्राम के पूरा होने में है अन्यथा और कोई बात पूरी होने वाली नहीं है तो यह प्रोग्राम पूरा कैसे होगा तो एक एक जीवन का सत्य हम लोगों के सामने आया अब उसकी पूर्ति के लिए साधन की चर्चा होगी उपायों की चर्चा होगी कि किस उपाय से हम लोग इस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं तो पहली बात आज जो संत वाणी में आपने सुना बहुत ही बढ़िया बात निकली महाराज जी कहते हैं कि भैया जिन संकल्पों को लेकर तुम अनेक जन्मों से भटक रहे हो जिन संकल्पों को लेकर कितनी अशांति तुम सह रहे हो उन संकल्पों को जीवन में मत रखो ये पहला एक उपाय हम लोगों के सामने आया ऐसा नहीं कि इतने दिन उपवास करना कि इतने दिन नंगे रहना कि इतने दिन प्यासे रहना कि इतने दिन एक स्थान पर बैठे रहना ये नहीं बात क्या उपाय है अपने लोगों के लिए कि जिन संकल्पों को रखकर हम अनेक जन्मों से भटक रहे हैं और शांति का दुख भोग रहे हैं उन संकल्पों को जीवन में से निकाल दो खत्म कर दो नहीं संकल्प हो जाओ एक उपाय आया हम लोगों के सामने मैंने एक बड़े पुराने दार्शनिक के वचन में उनके साहित्य में यह पढ़ा था उनका नाम है खलील विद्राम और उस परंपरा में हुए जहाँ पर पुनर्जन्म नहीं माना जाता है उन्होंने अपने अनुभव में यह लिखा अपने संगी साथियों के साथ सत्संग के क्रम में यह बताया की देखो भाई हम सब लोग इस दुनिया में आए और बड़े प्रेम से परस्पर एक दूसरे के साथ रहकर जीवन के सख्य की खोज किया अब आखिरी बात मैं आप लोगों की सेवा में निवेदन कर रहा हूँ वो ये है कि जीवन काल में अगर हमारा काम पूरा हो गया तो बड़े आनंद की बात होगी और हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो हम कुछ दिन हवा में डोलेंगे और फिर मेरी इच्छा शक्ति विक्की पानी इकट्ठा करेगी और उसके बाद हमें तुरंत ही किसी मा, माता के द्वारा इस दुनिया में आना पड़ेगा ये उसने लिखा तो मूल क्या है मूल बात यह है कि शरीर को धारण करके इसकी सहायता से दृश्य जगत के संयोग का सुख हम पसंद करते हैं उस पसंदगी के कारण अनेक प्रकार के संकल्प उदित होते हैं उन संकल्पों के कारण अपनी शांति भंग हो जाती है शांत नहीं रह सकते निश्चिंत नहीं रह सकते तो शांत नहीं रह सकते निश्चिंत नहीं रह सकते इसके पीछे अगर कारण की खोज करो तो कारण है शरीर और संसार के संयोग से सुख लेने की इच्छा इसमें घोर अशांति है शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान ये तो शरीर के संबंध रखने वाले अध्ययन है तो फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इन दोनों के अध्ययन में मैंने पाया क्या पाया तो यह पाया कि मनुष्य के व्यक्तित्व में एक संतुलित अवस्था है एक होम्योस्ट्रेसिस है जिसमें की स्वभाव से ही अपना जीवन अपने को अच्छा लगता है लेकिन जिस समय मनुष्य के भीतर किसी अपराध वस्तु की प्राप्ति की इच्छा पैदा होती है तो उसके व्यक्तित्व का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है वह अपनी शांति से बिछड़ जाता है मस्तिष्क में एक तनाव की दशा पैदा हो जाती है एक मेंटल टेंशन उत्पन्न हो जाता है वह मेंटल टेंशन व्यक्ति को शांत नहीं रहने देता अनेक प्रकार के विचार उदित होने लगते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे इनसे कहेंगे उनसे मिलेंगे ऐसा उपाय करेंगे ऐसा उपाय करेंगे क्या करोगे भाई तो ये वस्तु तो मुझको मिल जानी चाहिए मेरी ये इच्छा पूरी हो जानी चाहिए तो इच्छाओं की उत्पत्ति मात्र से व्यक्ति अपने संतुलन खो देता है इस बात का आपने अनुभव किया होगा अपने द्वारा और सामान्य दशा में भले में अनुभव में आता हो लेकिन आप भाई बहन सत्संगी हैं और सत्संग को पसंद करते हैं मैं आशा करती हूँ कि किसी न किसी रूप में सभी भाई बहन कुछ न कुछ साधना जरूर करते होंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत रहने की साधना ध्यान करने की साधना भगवत चिंतन की साधना योग की साधना विरतियों को अंतर्मुख करने की साधना ये सब आप लोगों के जीवन में विभिन्न रूपों में कुछ न कुछ चलती होगी जरूर अब जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की साधना चलती है उन भाई बहनों को फर्स्ट हैंड नॉलेज है इस बात का पक्का अपने द्वारा अनुभव है कि जब शांत होना पसंद करो तो कितना अच्छा लगता है अगर भीतर से बाहर से सब प्रकार की गति रुक जाए कुछ देर के लिए ये तो स्थल भाषा हुई। और कुछ देर के लिए किसी प्रकार की गति उत्पन्न न हो तो उस दशा में व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और उसी समय अगर कोई दुनिया की बात याद आ गई कि काम बाकी रह गया इनसे मिलना बाकी रह गया ये वस्तु लाना बाकी रह गया ये इस बीमारी का इलाज काम बाकी रह गया ये पेमेंट बाकी रह गया की ये कुछ अब ये सब अगर याद आ गई उसी समय तो शांति काल में जो आपको भीतर से अच्छा अच्छा लग रहा था वो बना रहता है कि बिगड़ जाता है ठीक है ना? बात है, तो देखो इसको नही यह, यह जानकारी हम लोगों की जो अपनी जानी हुई बात है इस बात का अपने पर तो प्रभाव होना चाहिए क्या प्रभाव होना चाहिए कि अनुभवी संत कह रहे हैं कि अपने संकल्पों के फेर में ही तो तुमने अनेक जीवन बर्बाद किए इन संकल्पों की उत्पत्ति से ही तो हम शांति से वंचित हो जाते हैं अपने संकल्प की पूर्ति का सुख मुझे चाहिए संकल्प पूर्ति के सुख के फेर में पड़ा हुआ आदमी कर्तव्य को भूल जाता है माता पिता को भूल जाता है धर्म को भूल जाता है परमात्मा को भूल जाता है और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी आदमी नहीं रह जाता जब उसके भीतर संकल्प पूर्ति का वेग उठता है तो, तो हम संसार में किसी के काम के लायक नहीं रह गए संसार के बंधन से मुक्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है और परमात्मा को तो रहने दोकेत में में आराम करने दो अपने के लिए तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा इसलिए भाई मेरा तो ऐसा निवेदन है कि हम सब लोग सत्संग करते ही है सत्संग सुनना पसंद करते हैं सच्ची बात को पढ़ना पसंद करते हैं सच्ची बातों को पुस्तक में से पढ़ना पसंद करते हैं तो एक कदम और आगे भी हमारी पसंदगी बढ़नी चाहिए और वो क्या है कि इस जीवन को प्रयोग में डालना भी पसंद करो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मैटर है ये अपना जीवन आज आज जैसा है मैं ब्रह्मस्वरूप की मैं प्रेम स्वरूप की बात नहीं कर रही हूँ स्वरूप और प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप और शांति स्वरूप तो हमने कल कल होंगे आज मैं किसकी चर्चा कर रही हूँ कि जिस दशा में हम सब लोग बैठे हैं, किस दशा में बैठे हैं कि भीतर में सुख दुख का द्वंद भी चल रहा है कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति के सुख दुख का प्रभाव भी सब स्टैंडिंग इन हो रहा है और साथ साथ में सत्य की जिज्ञासा भी है वास्तविक जीवन की खोज भी है शांति की मांग भी है प्रभु प्रेम के मधुर रस की प्यास भी है है कि नहीं है है तो यह जो हमारी मिली जुली हुई दशा चल रही है उस दशा में मैं कह रही हूँ की फिर भी हम लोग जीवित व्यक्ति है हमारे भीतर जीवन है और हमारे भीतर वह शक्ति भी विद्यमान है कि जिसके आधार पर हम अस्तित्ववान हैं हमारे भीतर वह ज्ञान का प्रकाश भी विद्यमान है कि जिस प्रकाश में नाशवान संसार को हम लोग नाशवान करते हैं हमारे भीतर वह परम प्रेमास्पन भी विद्यमान है कि जिसके मधुर प्रेम रस की प्यास हम सब लोग आज इस वर्तमान क्षण में अपने द्वारा अनुभव कर रहे हैं तो दोनों ही बातें होगी ना शरीर को लेकर कामनाएं भी हमारे भीतर है और परमात्मा को लेकर उनके मधुर प्रेम रस की प्यास भी है सत्य को लेकर और सत्य की जिज्ञासा भी है क्रिया का राग लेकर कर्तव्य करने का राग भी है ये सब भी है तो ऐसी जो एक मिली जुली हुई दशा है हमारी की शरीर को लेकर हम संसार से भी जुटे हुए है और ज्ञान और प्रेम की जिज्ञासा को तो लेकर के हम सत्य से भी जुटे हुए हैं तो ऐसी विलक्षण रचना है महाराज आपकी रचना ऐसी विलक्षण रचना है कि जिसमें बड़ी सामर्थ्य है तो अब हम लोगों को करना क्या चाहिए तो प्रश्न एक अपने सामने रखो पसंदगी तो अपनी एक कदम और आगे बढ़ाओ कि आज हम जैसे है ऐसे ही अपने को प्रयोग में डालें, अपने ऊपर प्रयोग करें लाइफ एक्सपेरिमेंट का जीवन पर प्रयोग करने का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मैटर है आपका सिर्फ और कौन सा सिर्फ कौन सा अंग जो आज असत्य की आसक्ति से असत्य भी क्या कहे असत्य भी नहीं कहना चाहिए उसको संसार की आसक्ति से दुख दुंद में फसा हुआ है और शक्ति की जिज्ञासा से ज्ञान और प्रेम की साधना में लगा हुआ है ऐसा जो आपका अहम है ऐसा जो मेरा एक व्यक्तित्व है ऐसा जो हमारा आपका अपना सेल्फ है, इसको एक्सपेरिमेंट में डालने की बात है समुद्र महाराज के मत को मैंने सुना था कहने लगे एक बार की देवी जी अगर सब प्रकार के दुख से भरा हुआ कोई कोई मुझे मुझे मुझे मिल जाए, कोई मुझे मिल जाए, जाए, व्यक्ति व्यक्ति उस उस के जीवन को ले करके, उस पर का एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा आनंद आता है और उदाहरण वृंदावन में आश्रम है उस आश्रम की अभिष्ठात्री माता जी पहले पहल जिनके जिनके लिए आश्रम बनाया गया और अपनी तो का का तो की बताते थे विधवा तो स्त्री थी, देखने में में कुछ नहीं, एक पैसा नहीं दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं लेकिन वो मनुष्य है उनके भीतर पति की जिज्ञासा प्रभु प्रेम की प्यार ऐसी ही थी जैसे हम भाई बहनों के भीतर है और बाहर से पैसा नहीं है स्वास्थ्य अच्छा नहीं है पति पुत्र संतान नहीं है कोई दुनिया में देखभाल करने वाला नहीं है ये बाहर की परिस्थिति तो महाराज बताते कि माता जी जब मुझको मिली तो देवती जी हमको तो ऐसा जीवन ले करके बड़ा आनंद आता है क्या आनंद आता है की सब के दुख ऐसी भरा हुआ जीवन उस पर मैं सत्य का प्रयोग करूं और मेरे देखते देखते उसके दुख का नाश हो जाए बड़ा आनंद आता है और इसका प्रमाण क्या है कि उन माताजी का शरीर जब जब नष्ट होने को आया बहुत कमजोर हो गया तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि माताजी तुम्हारा शरीर अब नहीं रहेगा तो तुमको इस बात का ख्याल नहीं आता है की तुम्हारे शरीर के न रहने से आश्रमवासी तुम्हारे पाले हुए तुम्हारे स्नेह से पलने वाले इन बच्चों को साधकों को कष्ट होगा तो कहने लगे नहीं महाराज मुझे तो नहीं ख्याल आता है तो स्वामी जी ने कहा कि माता जी मुझे तो ख्याल आता है कि तुम्हारे शरीर के न रहने से आश्रमवासी साधकों को कष्ट होगा तो माता जी हंस के कहती है की महाराज जी आपने अपने चेले चपाटी बनाए होंगे तो आपको ख्याल आता है मुझे कोई तो ख्याल नहीं तो तुम्हारे बड़े प्रसन्न हो गए कहने लगे कि मेरा प्रयोग तो सिद्ध हो गया मैं तो यही देखना चाहता था कि संसार के के दुखों से घिरा हुआ जीवन शरीर के नाश होने से पहले उसके भीतर का सब दुख नाश हो गया बड़ा आनंद आ गया उसके बाद उन्होंने कहा कि माता जी जब तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा तो कुछ तो बता के जाओ इसका क्या किया जाएगा एक प्रकार से ये परीक्षा ही थी और क्या थी तो महाराज उनसे पूछते जा रहे तो मैं मौजूद थी वहाँ तो तो क्या किया जाएगा तुम्हारा क्या संकल्प है तो कहने लगी कि जिसको बदबू लगेगी उठा के फेंक देगा मेरा क्या है जिसको बदबू लगेगी उठा के फेंक देगा मेरा कोई संकल्प नहीं है तो महाराज जी बहुत आनंदित हो गए मिल करके हम लोग चलने लगे तो जब जब स्वामी जी महाराज कुछ दूर चले गए दो चार कदम शरीर तो उनका बहुत ही कमजोर हो गया था माता तो जी का तो उन्होंने फिर पुकारा स्वामी जी महाराज कृपा करिए आ, आ गई तो कहने लगे की देखिए आप जा रहे हैं जाइये जिस तरह से मिले हुए हैं उसी तरह से मिले रहिएगा उसके बाद किसी तरह से कठिनाई ऐसी सिर उठाने लगी कि अच्छा महाराज एक बार चरण वंदना तो कर लेने दो गुरु मानते थे स्वामी जी महाराज ने उनको शुद्ध बोध कराया था उनका नाम रख दिया था शुद्ध बोध वो तो कहने लगी कि एक बार चरण वंदना तो कर लेने दो तो शरीर इतना हो गया है उठा नहीं जाता तो स्वामी जी महाराज ने अपना उठा करके चरण उनके सिर पर रख दिया कहा की दो माता जी है कर लो वंदना तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य ऐसे गीतराग पुरुष का प्रयोग और ऐसी के शिष्य का आनंद देख करके मुझे तो आनंद आ गया वो कहती है जा रहे हो जाओ लेकिन जैसे मिले हो मिले रहना और कौन सा तब तो ज्ञान बाकी रहा बताओ पूरा हो गया और उसके बाद बुला के कहती है महाराज चरण वंदना करने को तो महाराज पाँग उठा करके उनके सिर पर रख दिए उठ नहीं करती थी तो कैसे उठेंगी कैसे चरण स्पष्ट करेंगी तुम्हारा जी ने अपना पानी उठा कर उनसे फिर से रख दिया और कहा माता जी तुम्हारा ही है हमारा है नहीं है तो ऐसे देहाती जीवन का पा आनंद पाना हमारे आपके लिए इसी वर्तमान में संभव है ऐसा कैसे हुआ तो जैसे स्वामी जी महाराज ने बताया कि भाई जीवन पर प्रयोग करो किसका प्रयोग करें सत्य का प्रयोग करो सत्य क्या है सत्य क्या है तो सत्य तो वह है कि जिसकी अपने लोगों को मांग है मांग किस बात की है तो अपने को परम शांति चाहिए अपने को अमरत्व चाहिए अपने को परम प्रेम चाहिए तो शांति की मांग है अमरत्व की मांग है परम प्रेम रस की मांग है तो शांति अमरत्व और प्रेम यह तो सत्य है यह अस्तित्व है इसकी सत्ता है इसमें नाश होने का दोष नहीं है और हम लोग जो इस समय झेल रहे हैं, कभी खुशी कभी दुखी कभी हर्ष कभी विश्वास यह हमारी भूल का परिणाम है तो अपनी भूल को मिटा करके इन दशाओ से मुक्त हो जाना और, और जो सत्य है उससे अभिन्न हो जाना यही अपना प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है क्या पुरुषार्थ करना है अब इस पर भी थोड़ा विचार कर ले क्या पुरुषार्थ करेंगे तो एक पुरुषार्थ करें इसकी सलाह समिति जी महाराज ने दी आज एक ही की चर्चा हो पाएगी और आगे आगे करेंगे तो वो कहते हैं कि जिन संकल्पों के के शेष रह जाने के कारण तुम्हें जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा ऐसा मैंने साधन के क्रम में अनुभव करके देखा है जिसके आधार पर आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ क्या अनुभव करके देखा है की जिस समय आपने अपने को शरीर और संसार से थोड़ी देर के लिए फ्री किया की कि अच्छा अब इस समय मुझे किसी प्रवृत्ति में नहीं लगना है और इस समय मुझे किसी चिंतन में नहीं फंसना है क्या करना है तो कर्म को छोड़कर स्थूल शरीर से फ्री होना है और चिंतन को छोड़कर कर सूक्ष्म शरीर से असंग होना है और और कारण शरीर की स्थिरता के भी आगे अपने को जाना है ऐसा लक्ष्य सामने रखकर थोड़ी देर के लिए आप चुप हो गए शांत हो गए अकेले में बैठ गए अकेला उसमें स्थूल शरीर का साथ भी साथी का नहीं है रीर जो एक साथी है इससे भी छुट्टी ले लिया पारम शरीर एक साथी है उससे भी पुस्तक लेंगे, तो सब साथियों का साथ छोड़ करके अकेले हो जाइए, उस अकेले पन की घड़ी में बड़ा आनंद मालूम होता है एक एक जीवन तत्व की अभिव्यक्ति होती है जिसके संबंध में हम सब लोगों के भीतर अनेक प्रकार का औतोहल भरा हुआ रहता है कैसा होगा कैसे होगा क्या लगता है क्या होता है वह जीवन आपके भीतर प्रकट होता है उस शांति काल में शांति से आगे जाने का अनुभव उस समय तक के भीतर में तो नहीं था लेकिन केवल उस शांति काल में मैंने ऐसा देखा कि पुराने संस्कार के प्रभाव से एकदम से कोई एक बात याद आ गई तो जब तक संसार के संबंध की याद नहीं थी तब तक न शरीर था न संसार था ये मैं कल्पना नहीं सुना रही हूँ आपको ग्रंथ की लिखी हुई बात पढ़ के नहीं सुना रही हूँ मनुष्य के जीवन का ठोस सत्य सेवा में अनुभव कर रही हूँ जैसे ही आप संकल्पों से अपने को फ्री करते हैं स्थूल प्रवृत्तियों को छोड़ दिया स्थूल शरीर से संबंध टूट गया चिंतन की आसक्ति छोड़ दी तो चिंतन से संबंध टूट गया तो संबंध टूटता जाता है टूटता जाता है संसार मुक्त तो हो गया न शरीर है न संसार है एक शांतिमय अस्तित्व में आप अपने को अनुभव करते हैं उस शांति काल में आपने भी अनुभव किया होगा मैंने अनुभव किया कि जब तक संसार के संबंध की कोई बात दिमाग में आई नहीं प्रकट नहीं हुई में नहीं हुआ तब तक विलक्षण जीवन था विलक्षण शांति थी आनंद था और कैसे कैसे संकल्प का स्फुर हुआ मैं कह नहीं सकती लेकिन जैसे ही संकल्प स्फूर्त होता है और अहम में से स्पूर्त हो करके मन के स्तर पर आकर के प्रकट होता है प्रकट हुआ नहीं की एकदम से जादू मंत्र लग जाने की तरह शरीर का भी भाग होने लगता है संसार भी दिखाई देने लगता है विविध रूप आकृतियाँ भी दिखाई देने लगती हैं ऐसा तमाशा है ऐसा तमाशा है की एकदम तलक मार ऐसा लगता है की कि ये ये तो है संसार की हलचल वाली जिंदगी और जहाँ आपने अपनी ओर से शांति पसंद किया नहीं कि इसके पार की अलौकिक जिंदगी संतों के मुख से मैंने पहले सुना था कि फूल के तोड़ने में देर लगती है और सत्य से अभिन्न होने में देर नहीं लगती पहले मैंने सुना था लेकिन संत की वाणी में विश्वास है मेरा आस्था है मेरी की अनुभव के आधार पर जो वे कहते हैं वह सत्य है लेकिन उस सत्य को मैं अपना सत्य कहकर जान सकूं, अपने द्वारा अनुभव कर सकूं, ये बात तो तभी सिद्ध होती है जब लाइफ को प्रयोग में डालो अपने पर एक्सपेरिमेंट करो तब तो में रिजल्ट निकले इसलिए मैं निवेदन कर रही केवल एक ही उपाय आज की चर्चा में आया महाराज ने कहा कि भाई संकल्प के फेर में मत पड़े रहो अब मैं आपके साथ मिलकर के आपकी कठिनाइयों की चर्चा कर लूं अब आप कहेंगे आप मैंने आपके जैसे भाई बहन मुझसे कहते हैं मैं भी उसमें शामिल हूँ कि अरे भाई हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं इतने सब कार बार में फसे हुए हैं तो सोचेंगे नहीं योजना नहीं बनाएंगे संकल्प नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा ये कहेंगे तो स्वामी जी महाराज ने उनकी उनकी प्रणाली की एक विशेषता मुझे मालूम होती है कि साधक की कठिन से कठिन परिस्थिति के स्तर पर आ करके वहाँ से उपाय सिखाना शुरू करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे से नहीं होगा तब तो कहते हैं की देखो भाई अगर अपने को विभिन्न प्रकार के संकल्पों में आप तुम तुम तो तो आज से से एक प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो करो क्या क्या कि कि जब भीतर संकल्प थोड़ी देर के लिए शांति उस पर विचार विचार कर, कर ले कि अगर परिवार के लिए हितकारी संकल्प आ रहा है समाज के लिए हितकारी संकल्प उठ रहा है तो उसका अगर ऐसा न निकले तो मत मानिएगा लेकिन ये अनुभवी जनों का अनुभव सिद्ध सत्य है कि ऐसा ही निकलेगा